शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष के कृपा स्मरण में स्वामी अज्ञात महापुरुष का हार्दिक स्नेह प्यार युक्त पत्र पाकर हमारा अंतर प्रफुल्लित तथा उत्साहित होता था समस्त कार्यों में नई प्रेरणा मिलती थी उनकी चिट्ठी पढ़ने से अंतर बल उत्साह और आशा से भर जाता था उनके उपदेश वाक्य आशीर्वाद प्रतीत होते थे उन दिनों हम लोगों में महापुरुष जी को चिट्ठी लिखने के बारे में प्रतियोगिता चलती थी जैसे वे पत्र लिखते थे वह अपने को भाग्यवान समझता था उनके तत्वज्ञानपूर्ण पत्र का प्रभाव सुदूर सुदूरव्यापी था जब भी मैं अपने को असहाय समझता तभी उन्हें चिट्ठी लिखता था मेरे एक अन्य पत्र के उत्तर में उन्होंने मद्रास मठ में एक को लिखा तुम्हारा पत्र ठीक समय पर आया था तुम शरीर से अच्छे हो जानकर प्रसन्नता हुई श्री श्री माँ की कृपा थी तुम अच्छे ही रहोगे कोई डर नहीं है वे जैसे रखे तुम वैसे ही रहना भक्त का स्वभाव बिल्ली के बच्चे की तरह है माँ जहाँ रखे वह वहीं रहता है कष्ट हो तो वह केवल म्यू म्यू कर पुकारा पुकारता है कहीं नहीं जाता माँ भी कुछ समय के बाद आकर दूध पिलाती है अथवा यदि वहाँ डर की बात होती है तो वह बच्चे को मुँह में दबाए दूसरे स्थान में ले जाकर रखती है वहाँ वह चुपचाप पड़ा रहता है भूख लगने या कोई कष्ट होने पर फिर म्यो म्यू कर माँ की कोप करता है फिर माँ आ जाती है भक्त का भी यही स्वभाव है माँ जो करती है और जहाँ रखती है वही अच्छा है कष्ट होने पर केवल माँ माँ शब्द से जगन माता को पुकारते हैं उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करते उसके बाद माँ जो कुछ करती है वही अच्छा है मेरा हार्दिक आशीर्वाद तुम जानना इसे ही तुम्हारा शुभाकांक्षी शिवानंद पुनश्च मेरा शरीर विशेष खराब नहीं है यहां गर्मी अधिक है संभवतः शीघ्र ही बंगलौर जाना हो सकता है महापुरुष जी भी इस चिट्ठी ने मेरे अशांत हृदय को विशेष रूप से शांत कर दिया महापुरुष जी के आदेश से मेरा उद्दंड मन भी शरणागति परायण होकर धर्म मार्ग में एक सुस्थिर और सुस्निग्ध आश्रय प्राप्त कर सका था उनका उपदेश सिर पर धारण कर मैं श्री ठाकुर और मां के चरणों में अनन्य शरणागति का मार्ग चुन लेने में विशेष रूप से अनुप्राणित हुआ था यह पत्र पाकर ही मटके समाचार आदि देखकर मैंने उनका आशीर्वाद मांगते हुए पुनः पत्र लिखा बेंगलोर से उत्तर में पच्चीस छः इक्कीस तारीख को उन्होंने जो आशीर्वाद भेजा था वह मेरे धर्म जीवन की नीच के लिए सुदृढ़कारी सिद्ध हुआ महापुरुष जी ने कहा तुम्हारा पत्र पाकर सारे समाचार विदित हुए मठ में गंगा पूजा और जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा के उत्सव सुंदर रूप से सम्पन्न हुए जानकर हम लोग बहुत ही आनंदित हुए ऐसी ही हम लोग तुम लोगों से आशा रखते हैं प्रभु की कृपा से तुम लोग दिन पर दिन उनके मार्ग में अग्रसर होते रहो विश्वास भक्ति ज्ञान प्रीति पवित्रता कर्मपरायणता विद्या बुद्धि धर्म भाव आदि के द्वारा प्रभु तुम्हारे मन को पूर्ण कर दे यही मेरी उनके चरणों में हार्दिक प्रार्थना है प्रभु के मूल मठ में जो कोई लोग आएंगे उनका भी विशेष उपकार होगा और सारे देश का कल्याण होगा प्रभु इस प्रकार के अनुष्ठानों और ध्यान जब भजन आदि के प्रसन्न से प्रसन्न रहते हैं बहुत उत्तम प्रबंध हो रहा है ललित पूजा कर रहा है जानकर प्रसन्नता हुई मैं जानता हूँ कि वह बहुत ही निष्ठा और भक्ति से पूजा करता है मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि तुम लोग पूर्ण भक्त और पूर्ण ज्ञानी बनो तुम्हारे पत्र से मठ के अन्य समाचार भी मिले श्रीमान अमृतेश्वर आनंद के पत्र से भी सब समाचार मिले हैं वहां अच्छी वर्षा हो रही है जानकर आनंद हुआ हमारे यहां आने के पहले अच्छी वर्षा हो गई है अब वर्षा नहीं है किंतु अच्छी ठंडक है क्योंकि मठ स्थान समुद्र की सतह से लगभग तीन फीट ऊँचाई पर स्थित है अतः यहाँ कभी गर्मी अधिक नहीं होती प्रभु की इच्छा से हमारा स्वास्थ्य विशेष खराब नहीं है खुलना जिले में दुर्भिक्ष फैला है सुनकर बहुत ही कष्ट हुआ पता नहीं माँ की क्या इच्छा है कुछ भी हो हम लोग अपने शक्ति के अनुसार सेवा करेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है प्रभु शक्ति दें नंद का सेवा यत्न करना उसे कोई असुविधा न हो देखना तुम लोग मेरा हार्दिक आशीर्वाद और स्नेह प्यार जानना यदि तुम्हारा शुभाकांक्षी शिवानंद पुनश्च साथ का पत्र अनंग को देना उनकी चिट्ठी पाकर मेरा हृदय मन आनंद से भर गया वे सिर्फ ही ठाकुर से हमारे ज्ञान भक्ति विश्वास आदि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर उनकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे हमारा अंतर भक्ति विश्वास से पूर्ण हो जाएगा ज्ञानालोक से उद्भाषित होगा उनकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं हो सकती उनका आशीर्वाद भी निष्फल नहीं हो सकता उन्होंने और भी आशीर्वाद दिया है जिससे हम लोग एक साथ पूर्ण भक्त और पूर्ण ज्ञानी हो सके इस चिट्ठी को मैंने बार बार पढ़ा जितनी बार पढ़ा नए आनंद से हृदय आप्लुत हो गया मैं प्रेम और आनंद से विभोर हो गया अब मैं सोचता हूँ कि आहा वे हमारे इतने शुभाकांक्षी और प्रेममय हैं हम लोगों का ऐसा कल्याणमयी संसार में कोई दूसरा नहीं है इसके कुछ दिनों बाद मैंने मठ का समाचार देकर फिर से उन्हें पत्र भेजा मैं जानता था कि सैकड़ों कामों के भीतर भी वे उत्तर अवश्य देंगे उनके चिट्ठी कई दिनों तक न मिलने से मेरा मन उदास हो जाता और बुद्धि लुप्त हो जाती थी बेंगलोर से उन्होंने चौदह सात इक्कीस को एक लंबा पत्र लिखकर मुझे आशीर्वाद दिया तुम्हारा पत्र पाकर सारा समाचार ज्ञात हुआ कुछ नई बात लिखने की नहीं है तुम लोग अच्छे हो और अपनी शक्ति के अनुसार प्रभु का नाम जब ध्यान सेवा आदि कर रहे हो जानकर प्रसन्नता हुई प्रार्थना करता हूँ प्रभु के मार्ग में दिन प्रतिदिन अग्रसर होते चलो शांति और परम प्रीति प्राप्त हो और प्रभु तथा उनके भक्तों के ऊपर तुम्हारी श्रद्धा बढ़े आज न यहाँ पहुंचा है यह अच्छा है बट के अनेक समाचार उससे सुनने को मिले हैं जगन्नाथ जी के शरण रथ यात्रा के दिन श्री श्री ठाकुर को विशेष भोग और पूजा दी गई थी जानकर हम लोग प्रसन्न हुए हैं मठ में ऐसा होना ही चाहिए गीता आदि का पाठ नियमित हो रहा है यह उत्तम बात है यहाँ तीन चार दिन से खूब वर्षा हो रही है शीत भी यथेष्ट है प्रभु की इच्छा से शरीर ठीक है हम लोग कितने दिनों में मठ लौटेंगे इसका अभी निश्चय नहीं है यदि मद्रास मठ में दुर्गा पूजा हो अर्थात सर्वानंद की बहुत इच्छा है तो शीघ्र लौटना संभव न होगा जैसा होगा वह आगे सूचित किया जाएगा हम लोगों का हार्दिक आशीर्वाद और स्नेह प्यार तुम लोग जानना श्री सारासार पंडित महाशय को भी जता देना इति तुम्हारी शुभाकांक्षी शिवानंद पुनश्च बसंत अपने भाई की पीड़ा का समाचार पाकर उसे देखने गया है अच्छा युवा माखन अभी क्यों नहीं आ रहा है सास का पत्र निकुंज को देना अन्य पत्र अभय चैतन्य को देना सु कैसा है यथार्थ में ही महापुरुष हमारे परम शुभाकांक्षी थे उनका जो आशीर्वाद चिट्ठी ढोलाती थी वह हमारे अंतर को संजीवित और अभिसंचित करता था उससे हम अपने को महान भाग्यवान और देवरक्षित रूप से समझते थे उनका आशीष आशिर, आशीर्वाद रक्षा कवच की तरह समस्त आपत्ति विपत्तियों से हमारी रक्षा करता था इसके बाद मुझे मलेरिया बुखार होने लगा बुखार के समय मैं उनका अभाव विशेष रूप से अनुभव करता था वे रहते तो दोनों समय पास आकर खोज खबर लेते और बहुत सांत्वना देते थे बुखार के समय वे बातें याद आती थी बुखार में पढ़ने के पहले ही मैंने उन्हें पत्र लिखा था उसका उत्तर उन्होंने बेंगलोर से चौदह आठ इक्कीस को भेजा था तुम्हारे एक पत्र बहुत दिन पहले मिला था उसका उत्तर नहीं दिया गया था उसके बाद सुना गया कि तुम्हें बुखार आ गया है अब कैसे हो अन्य पथ्य किया है या नहीं इस समय मठ में मलेरिया ज्वर हुआ करता है जहाँ तक संभव हो बहुत सावधान रहने की चेष्टा करना इस समय कितने व्यक्ति बीमार है मठ के अन्यन्या समाचार लिखना जब तक शरीर रहेगा तब तक शरीर के सुख दुःख नहीं छूट सकते प्रभु के चरणों में और उनके भक्तों के ऊपर तुम लोगों का विश्वास भक्ति प्रेम रहे यही उनके श्री चरणों में मेरी आंतरिक प्रार्थना है प्रार्थना करता हूँ तो उन लोग शरीर और मन से स्वस्थ रहो तुम लोग शासन भजन में डूबे रहो मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि इसी जीवन में तुम लोग विश्वास भक्ति ज्ञान प्रेम विवेक वैराग्य और पवित्रता से पूर्ण हो जाओगे प्रभु की इच्छा से हम लोग शरीर से अच्छे ही हैं तुम लोगों की कुशल चाहता हूँ मटका समाचार लिखना सुना है देवेन हरि महाराज को सेवा के लिए काशी गया है रामानंद भी क्या रामानंद भी क्या गया है हरि महाराज का शरीर बहुत ही अस्वस्थ है शरत महाराज भूमानंद डॉक्टर दुर्गापद भी वहाँ गए हैं प्रभु की इच्छा से सबकी अब की उनका शरीर रह जाए तो यही सभी को आनंद है प्रभु की जो इच्छा है नहीं वही होगा तुम लोग मेरा आंतरिक आशीर्वाद और स्नेहपूर्ण प्रेम पूर्ण आशीर्वाद जानना शुभाकांक्षी शिवानंद यथाक्रम दुर्गा पूजा का समय आ गया मद्रास मठ में भी उस साल मणमय प्रतिमा में दुर्गा पूजा हुई थी मठ की पूजा में महापुरुष जी का अभाव हम लोगों ने विशेष रूप से अनुभव किया आनंद में विराट दस रूप से आकर भी मानो हमारे अंतर की शून्यता पूर्ण नहीं कर सके पूजा के एक मास पहले से ही महापुरुष जी आगम नहीं गाते माँ को पुकारते और माँ का आशीर्वाद सबके अंतर में जगा देते थे मठ के सभी कामों में सर्वत्र भी संलग्न होते थे इस बार की पूजा के दिन ऐसे प्रतीत हुआ मानो भी सूक्ष्म शरीर से मठ में उपस्थित हैं पूजा के बाद ही महापुरुष जी को विजय का प्रणाम देकर पूजा का सारा समाचार मैंने लिख भेजा उत्तर में उन्होंने केवल अपना ही नहीं बल्कि शिष्य महाराज का भी आशीर्वाद भेजा था मद्रास मठ में 15 दस 21 तारीख को उन्होंने लिखा तुम्हारा पत्र मिला मठ की पूजा का समाचार जानकर बहुत ही आनंद मिला सभी प्रभु की महिमा है हम लोग स्थूल शरीर से मठ में उपस्थित रहें या न रहें वे उनके प्रधान केंद्र और मूल स्थान के सारे कामकाज हमारे उत्तराधिकारियों के द्वारा करा ले रहे हैं और करा लेंगे यह मेरा धन विश्वास है वे युगावतार हैं योग धर्म के संस्थापन के लिए ही उनका मनुष्य निर्धारण करना था और बेलूर मठी उनका मूल और प्रधान केंद्र है जो हो तुम लोगों ने उनकी कृपा से आनंद लाभ किया है जानकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ प्रभु तुम्हारे अंतर को भक्ति और विश्वास देकर पूर्ण करे तुम आजकल कैसे हो और अमृतेश्वरानंद कैसा है नहीं लिखा दिखना पुनः मेरा आशीर्वाद जानना ये शुभाकांक्षी शिवानंद पुनः हम लोगों का विजय का शुभ आशीर्वाद जानना उनकी चिट्ठी पाकर मैंने मट के जो जो समाचार उन्होंने जानना चाहे थे तथा और अन्य समाचार देकर चिट्ठी लिख भेजी उत्तर में मद्रास मठ में तेईस दस इक्कीस तारीख को महापुरुष जी ने लिखा हमारे पत्र से मठ के अनेक समाचार मिले लड़कों में अनेकों को ज्वर हुआ है जानकर बहुत कष्ट हुआ आजकल सुबह श्री श्री ठाकुर की मंगल आरती होती है और कुछ कीर्तन भी होता है जानकर आनंद हुआ यह बहुत ही अच्छा है यह भक्ति साधना का प्रधान अंग है ठाकुर बहुत ही कीर्तन प्रिय थे और अभी भी वैसे ही है निश्चय जानना और एक कुत्ता आया है बहुत अच्छी बात है कौन लाया है कहाँ से लाया है और कैसे है लिखना तुम प्राय लिख लिखा करते हो मुझे इसी जन्म में भक्ति विश्वास प्राप्त हो जिससे पूर्ण विश्वास भक्ति प्रेम हो यही ठाकुर से मांगना इस जन्म और उस जन्म की बात न कहना तुम हर पत्र में ऐसा लिखते हो यह मुझे अच्छा नहीं लगता विश्वास भक्ति प्रेम से भरपूर हो जाओ इस जन्म और उस जन्म की बात का क्या प्रयोजन वे ही जानते हैं कि भक्त को कब और कब क्या देना होगा जन्म क्या चीज़ है वह बहुत नीचे की बातें हैं मेरा आशीर्वाद और स्नेह प्यार जा ना इति शुभा शुभानंद पूजा के बाद से मैं ज्वाराकांत होने लगा महापुरुष जी राजा महाराज के साथ दक्षिण भारत की यात्रा समाप्त कर नवंबर के अंत में भुवनेश्वर आए और वहाँ महीने भर वे से अधिक रहकर बारह जनवरी उन्नीस ईस्वी को बेलू भट्ट लगभग दस महीने बाद उनके मठ लौट आने से हम लोग बहुत आनंदित हुए कुछ दिनों तक साधु भक्तों के समागम से मठ आनंदोत्सव में पूर्ण था महापुरुष जी भी सबसे मिल मिल प्रसन्न हुए मैंने शरीर की अवस्था देखकर कर महापुरुष जी बहुत मेरी शरीर की अवस्था देखकर महापुरुष जी बहुत ही दुख प्रकट करने लगे मेरा ज्वर किसी तरह शांत नहीं हो रहा था इसीलिए उन्होंने मुझे चिकित्सा और हवा पानी बदलने के लिए वृद्ध भक्त के पास बोकारो भेजा वे भक्त बोकारो में रेल में काम करते थे उन्हीं के क्वार्टर में रहकर रेल अस्पताल और दवाखाने में चिकित्सा की व्यवस्था हुई उस समय महापुरुष बीच बीच में चिट्ठी लिखकर मेरी खबर लेते और आशीर्वाद भेजते थे वहाँ लगभग ढाई महीने रहने से मेरे स्वास्थ्य में कुछ उन्नति हो रही थी किंतु दस अप्रैल उन्नीस ईस्वी को श्री राजा महाराज के एकाएक देव त्याग का समाचार पाकर मैं तुरंत बेलोर मठ लौट आया महापुरुष जी के आज्ञा की प्रतीक्षा न करके ही मैं मठ चला आया उस समय तो महाराज के आदर्शन से वे बहुत ही मूल्यवान थे, थे। प्रणाम करते ही उन्होंने करुण त्वर से कहा हमारे महाराज चले गए महापुरुष जी की कृपा के, के स्पर्श से मेरा हृदय मधुमेह हो गया है सुदीर्घ वर्षों की छोटी बड़ी सैकड़ों घटनाओं के माध्यम से वहाँ वह कृपा मेरे हृदय के अंतस्तल में घनीभूत रूप से संचित हो गई है वह प्रकट नहीं की जा सकती और उसके अंशमात्र प्रकट करने का स्थान भी तो नहीं है इस कारण वह सब स्मृति पट पर विजुअल अक्षरों में लिखा रहा हूँ महापुरुषों का स्मृति चित्र अंकित करते हुए यद्यपि व्यक्तिगत प्रसंग वांछनीय नहीं है तो भी जहाँ उनके अलौकिक लीला कथा स्नेह ममता करुणा और मानवता की स्मृति व्यक्त करनी होती है वहां व्यक्तिगत जीवन की कुछ घटनाएं भी आ जाती हैं क्योंकि उन भक्तों के जीवन दर्पण पर ही महापुरुषों के जीवन का महत्व प्रकाशित होता है व्यक्तिगत जीवन ही गुरु रूप ऋषि देवता का पादपीठ है नाम रूप छोड़कर शगुण ईश्वर समझाए नहीं जा सकते पाद शैल का भजन कर ऊँचे पर्वत के अधिष्ठान की कल्पना ही कैसे की जाएगी भक्त कवि ने गाया था कुसुमेर सह कीट सुर सिरे जाय इत्यादि अर्थात फूल के साथ कीट भी देवता के सिर पर जाता है अतः कीट के लिए कुसुम ही तो देवता के सिर पर पहुँचने का एकमात्र उपाय है सूक्ष्म कीट के जीवन की सार्थकता तो कुसुम को पाकर ही सिद्ध होती है भाग्यदोष से यदि कीट कुसुम का आश्रय न पाता फिर कुसुम का भी सर्वश्रेष्ठ माधुर्य यह है कि वह कीट की अपनी छाती में धारण कर ले देवता के चरणों में पहुंचाता है कीट कहकर उसका परित्याग नहीं करता है उसे घृणित भी नहीं समझता देवता के चरण स्पर्शी कीट आनंद में विफोर हो गया बारंबार प्रणाम करके कृतज्ञता जताते हुए वह कहता है मैं कहाँ था और अब कहाँ आ गया कीट का यह या अहम ज्ञान भगवत चरणों में निवेदित अहम बोध है पुष्प का स्थान तो देवता के सिर पर है किंतु कीट का स्थान कुसुम का मधु पीकर वह भी देवता के चरणों में स्थान पाकर धन्य हो जाता है